आज आज बेटी को जन्मदिन है अनुरागनी का जन्मदिन है आज सब लोग इसको ब्लेसिंग ब्लैसिंग <laughs> भूलवृंदावंद लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा रसधानिधि ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 श्री हरि हरिगोविंद जय जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते भगवती पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय व्यासो नंदनोव्यासो यमलगल वाय अमृतम जगत् पिवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा प्रेरणया तत् तो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरी चरा करणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय संदीपता ीपाद हृदय स्र शचीन स्र शचीनंदन जयता मतर्वस्व पद भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ उल्लवना पल्लव मालम हरे हरिहल्ली शुकोल नारायण नमस्कृत नरम चीव नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथोधीर वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी सुमते रघुनाथ रघुनाथदास श्रीजीव मे कुर मृदयाद्र तुलसीक यमना च पुराणपठन यही हरी त्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाण् तीर्था वसंति त्राच्युतार कथा प्रसंग ये श्रुत भागवत पुराण नाराधि तो ये पुरुषपुराणः गौतम मुखे नामा वृथा जन्म गराण बुलासु वृंदावन बिहारी जय राधा श्री प्रेम नगर उसकी महिमा कभी आइए बेटा हो ठीक है तभी एक राजा थे मधुर मेचक उन मधुर मेचक की दो पत्नी थी एक पत्नी थी नीति और दूसरी थी प्रीति पहले नीति के पास में सारा अधिकार था परंतु तो उन्होंने जब नीति ने यह देखा कि इन मधुर मेचक हैं कोई मधुर पर मधुर मेचक माने शाम रंग के हैं कोई मधुर मेचक राजा हैं तो जब नीति ने ये देखा कि महाराज की में उतनी आ सकती नहीं है इनकी प्रीति में आ सकती है तो वे पहले तो सहन करती रही और अंत में दुखी होकर के अपने पीहर लौट गई किसी ऋषि के पास में वे लौट गई कि अब यहां पर जब अपना सम्मान ही नहीं है तो इस घर में रह करके करेंगी क्या दुखी हो गई दुखी हो करके और उस राजा ने पहले जो अधिकार नीति को दिए हुए थे वे सारे अधिकार वहां से लेकर के अपनी छोटी रानी प्रीति को प्रदान कर दिए है कोई प्रीति साक्षात मादना के महाभाव स्वरूपा कोई है उनको सारे अधिकार प्रदान कर दिए उन मधुर मेचक ने परम सुंदर श्यामल रंग की उनकी अंगकांति है और उन्होंने अपने पूरे जो अधिकार थे पहले जो नीति शास्त्र को दिए हुए थे वो शास्त्र के अधिकारों को लेकर के जब प्रीति को प्रदान कर दिए तो प्रीति के हाथ में जैसे ही अधिकार आए उन्होंने पुराने पूरे संविधान को ही एकदम पलट दिया और ये कह दिया कि आय से निरादर हो जाएगा इस नगर में आदर और आदर हो जाएगा निरादर झूठ हो जाएगा सत्य सत्य हो जाएगा झूठ साठ नए ऑर्डिनेंसेस जारी किए साठ पूरे और उन साठ अध्यादेशों को जारी करके उन प्रीति ने पुराना जितना भी संविधान था उस पूरे संविधान को ही पलट दिया कि जहां धर्म हो जाएगा अधर्म अधर्म हो जाएगा धर्म जहां नरादर हो जाएगा आदर आदर हो जाएगा नरादर जहां हानि हो जाएगा लाभ लाभ हो जाएगी हानि जहां गाली निंदा वो हो जाएगी स्तुति स्तुति हो जाएगी निंदा और इसी अध्यादेश के अनुसार उस प्रेम पतन की प्रेम रूपी जो दिव्य नगर है उस प्रेम रूपी दिव्य नगर की जो निवासी थे वहां की जो दासियां थी उन दासियों को भी इतना अधिकार प्राप्त हुआ कि वे दासीगण श्याम सुंदर को भी डाटती हुई कह रही है किशोरी जी की जो दासी है वो श्याम सुंदर को भी इस प्रेम नगर में प्रेमपतन में डाटती हुई कह रही हैं कि किमरे धूतप प्रब <laughs> कि अरे धूर्तप प्रबत है किसी की हिम्मत श्याम सुंदर से ऐसा बोल जाए पर यहां की जो दासी है किशोरी जी के किशोरी जी ने जिनको अपनाया है ऐसी इस प्रेम नगर की इस प्रेम पत्तन की जो दासी है श्री राधारानी की वे श्री श्याम सुंदर को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि अरे दूर तक प्रवर यहां रे हो जाएगा रे कहकर के बोलना वो हो जाएगा आदर और आप कहकर के बोलना वो हो जाएगा निरादर ये रस की रीति अद्भुत है कि किम धूर तक प्रवाह प्रीति की जहां अत्यंत अत्यंत गाढ़ता है वहां प्रीति की अत्यंत गाढ़ता में क्वंकार युक्त जो बाणी है वो जैसी रसपूर्ण मानी गई है और उसकी जितनी महिमा है ऐसी आदरपूर्ण पूर्ण वाणी की महिमा नहीं बाल्य सुतानाम सुनाम स्तुत कवीनाम नटान भटानाम तुमकार युक्तों वचप प्रशस्ता नीति कहती है कि चार स्थान स्थानों पर तु कार्य की जो बोली है वो ज्यादा प्रशस्त है तो भाषा में जैसे में दुग्ध मुखबालक तू, तू कहकर के बोलता है मैं मैया तू का कर रही है बाप से तू कहकर के बोले मां से तू कहकर के बोले उसमें कितना मिठास है वो बाले की तू के बालक की ये तू की बोली है वो जितनी मीठी है उतनी आपकी बोली नहीं हो सकती है तो बाल्य सुल्तानम नाम प्रीति में अंतरंग क्षणों में प्रियजन उनकी तू कहकर के जो बोलनी है बोली है वो जितनी मीठी होने लगती है वैसे आप कहकर के बोली मीठी नहीं लगती है नाम स्तुतम कभी नाम स्तुति में कविजन जब राजा से तू कहकर के बोलते हैं तो उसमें जो स्वाद है वो आप कहकर के बोलने में स्वाद नहीं है अरे राजन तू ऐसा है तू ऐसा है ये स्तुति में तू की बोली स्तुतव कभी नाम और सम्रे भटाना युद्ध में युद्ध के समय शत्रु शत्रु से तू कहकर के ही बोलेगा आप कहकर के और श्रीमान कहकर के नहीं बोला जाएगा वहां पर तू कार्य की बोली में गाली गलज की बोली में ही बोला जाएगा तो ये चार परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें तंकार युक्त जो बाणी है वही परमपरम प्रशस्त होकर के विराजमान होती है जहां परम पर रस की स्थिति में श्री किशोर की दासी वे भी श्री श्याम सुंदर सिंह जब तू कह करके बोलती हैं रस की अधिकता में तब वह तू की बोली रे की बोली अरे की बोली वह स्तुति से भी ज्यादा बढ़ करके हो जाती है तो स्नेह का ऐसा अधिकार है श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया के अमीय गार गारो गरल गारीन करतार और प्रेम बैर के कारण जाने बुध न गवार विधाता ने एक बार विश्व भर का जितना भी अमृत था और उस अमृत को इकट्ठा किया और उसको गाल उसको मत करके उसमें से एक चीज पैदा हुई उस चीज का नाम था गाली ये अमी गारे इसी प्रकार विश्व हर का जितना भी विष था उसको भी एक जगह इकट्ठा किया और उसको भी मथा और उसको मथने पर भी एक चीज पैदा हुई उसका भी नाम था गाली दोनों का नाम गाली अमीय गारे, गारे और गरल गाली करता। विधाता ने गाली की रचना की परंतु एक गाली वह प्रीति का कारण है और दूसरी गाली बैर का कारण प्रेम बैर के कारण है। इसको बुद्धिजन जानेंगे गाली एक है परंतु एक गाली कितनी मधुर होती है जहां प्रीति का संबंध जोड़ रहा है विवाह शादी वहां पर लोग हमारे हमारे लिए गाली नहीं गई गाली में हमारा नाम नहीं आया वहां गाली सुनी जाती है और उसको आदर पूर्वक सुना जाता है गाली को और इस बात का गोरा नहीं जाता है कि हमको गाली कहने दी गाली में हमारा नाम नहीं आया तो ये प्रेम की जहां घनता है वहां पर गाली सुनने की इच्छा होती है और एक गाली ऐसी है किसी को दे दो तो मानने के लिए दौड़ बैर का कारण बन जाए तो स्नेह की इतनी अधिकता है कि वो जो दासी है वो दासी शाम सुंदर से कह रही है कि किमरे धूर्तप प्रवर अरे धूर्तप प्रवर निकटम यासन प्राण हमारी प्राण सखी के निकट क्यों जाने का प्रयास करते हो हमारी पुराण सखी ने कहा है बताना मत मैं कहा किस कुंज में हूं परंतु जहां पर वो बैठी है आंखों से इशारा करके बता दिया श्यामचंदर को <laughs> कि वो इस कुंज में बैठी है वहां क्यों जाने का प्रयास कर रहे हो तो किमे दूर तक निकटम या प्राण सख्या हमारी प्राण सखी के निकट जाने का क्यों प्रयास कर रहे हो नूनम बाला कुछ तट कर स्पर्श मात्रा विमु ये प्राण सखी जो है उन प्राण सखी की महिमा का गायन करिए एक नित्य सखी प्राण सखी के विषय में कह रही है कि हमारी प्राण सखी प्राण सखी कौन है शिवरूप मंजरी उनके पास में भी जाने का क्यों प्रयास करते हो मैंने नहीं बताया तो प्राण सखी के पास में जाने का क्यों प्रयास कर रहे हो अब उसको मनाने के लिए जा रहे हो नूनम बाला कुछ टटकर स्पर्श मात्रा मुह्य हमारी किशोरी जो श्री बाला जो परम परम सुंदरी होकर के विराजमान हैं उन श्री प्रिया के रसन कुंजी के तनिक सी एक किरण के स्पर्श मात्र से देखना तो मूर्छित हो जाओगे ये निषेध नहीं किया जा रहा है उनका प्रोत्साहन दिया जा रहा है मोटिवेशन दिया जा रहा है कह रही कि हमारी बाला उनके कुछ टटके स्पर्श मात्र से ही विमूल्य तुम मोहित हो जाओगे श्री रूप मंजिल जी के पास में मत जाओ मत जाओ हमारी जो प्राण सखी है ये छोटी दासी जो नित्य मंजिरी है वो नित्य मंजिरी पुराण मंजिरी जी के विषय में कह रही है कि उनके पास में जाने की जरूरत नहीं है कि इतम राजे पथि रसान नागरम तेनु लग्नम हे के, इस श्री राधिके स्मृका शि शाम सुंदर मार्ग में रसपूर्वक हम दासियों के की खुशामत करते हुए डोलते हैं और हम दासियों से कहीं तुम्हारे पते को पूछते हैं कि तुम किस कुंज में विराजमान कभी मुझसे पूछते हैं मैं निश्चित करती हूँ तो वे शिव रूप मंजिल के पास में जाते हैं रूपमंजिल जी निषेध करती हैं तो वे शिव विशाखा जी के पास में जाते हैं कि किसी तरह से ये नहीं बता रही है तो ये बता दे ये नहीं बता रही है तो वो बता दे और श्याम सुंदर किस कुंज में श्री किशोरी जी किस कुंज में है उस कुंज का उनको पता लग जाए तो थम राधे पथपथे रसात रस के कारण नागरण तेनु लग्नम वे नागर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं क्षिप्वा ऐसे उन नागर को भी हम दासीगण जिनकी क्या होगा जो छोटी से छोटी उस में सबसे छोटी जो दासी हैं प्रिय सखी उन प्रिय सखी की भी अनुग्रता जो प्राण सखी उन प्राण सखी श्री रूप रूपमंजरी प्राणसंख्य सखी हो गई रूपमंजरी प्री सखी हो गई ललता शाखा की बात तो बड़ी दूर है श्री वृंदा नानी मुखी जैसी जो प्री सखी हैं उनके भी अनुवत होकर के प्राण सखी श्री रूपमंजरी उनके भी अनवत होकर के मेरे सरीखी जो नित्य मंजरी है उस नित्य मंजरी की भी खुशामद करते हुए हे श्री श्याम सुंदर वे श्री श्याम सुंदर हे श्री राधे निरंतर निरंतर आपके पीछे पीछे लगे हुए दौड़ते हैं पता लगता है कि ये जो उपासना है ये जो पर भाव की उपासना है वो स्पष्ट रूप से यहां पर दिख रही है कि परकीय भाव की उपासना है यहां पर तो नागरम तेन लग्नम वे नागर तुम्हारे अन तो होकर के तुम्हारे पीछे पीछे जा रहे हैं परंतु तो क्षिप्ता हम दासीगण उन श्री श्याम सुंदर का भी क्षमता उनका भी निषेध करती हैं, उनको भी डाट देती हैं भंग्या हृदय मुभियो कर ही सोम समय इस प्रकार जब हम उनको डाटेंगे उस समय भंगिमा से जब डांटती हुई एक और आधा और दूसरी उनका निराजर करते हुए जब विराजमान हो रही हैं। तो हृदय में ओहे हो करे सम्मो हम दोनों के हृदय को आप कब मोहित करोगी अर्थात श्री श्याम सुंदर की उत्कंठा को देखकर के आप श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत अत्यंत उत्कंठित तो हो जाओगी क्या सुंदर लीला का चिंतन किया गया कि कभी श्री प्रिया जी वे बैठी हुई है एक कुंज में श्री श्याम सुंदर सबसे पहले सबसे छोटी दासी जो है उसके पास में आते हैं तो पूछते हैं किसको कहा है बोले हमको पता नहीं है हम नहीं बता सकते हैं अरे चंचल पहले तो तुमने हमारी स्वामी उनको हैरान किया उनका त्याग करके कहीं अंध चले गए संकेत देकर के उनकी कुंजी में ठीक समय पर उपस्थित नहीं हुए यहां पर कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो सुई के नाके जो निकलेगा वो धागा काम में आता है प्रियाजी का अहल ही इस मुकुंज में चलता है तुमने प्रियाजी के अहल को प्रियाजी के आदेश को नहीं माना हम तुमसे नहीं बता हम तुमको नहीं बताती हैं अरे चंद दूर तक प्रव हमारी प्राण सखी उनके पास में जाने का क्यों प्रयास करते हो श्री श्याम सुंदर नृत्य सखी से हट करके प्राण सखी मानसी श्री रूप मंजरी रथ मंजिरी अनंग मंजरी बिलास मंजिरी जी इनके पास में कर्पूर मंजिरी जी इन सबके पास में श्री श्यामचंदर जाते हैं पर श्री अनंग मंजिरी जी भी श्री कर्पूर मंजिरी जी भी रूप मंजिरी जी भी निषेध कर देते हैं बोले हमें पता नहीं है क्या हमारे पास में रखते हो यही जवाब जो छोटी दासी ने दिया वही जवाब प्राण सखी दे रही है और उन प्राण सखी के जवाब को ही सुनकर के वो ही जवाब नुकुंज में सबसे छोटी जो अपने आप को मानती हैं हैं वे प्रिय प्रिय सखी सखी दे रही तो से बढ़ के जब प्रिय नर्म सखी ललता विशाखा के पास में पहुंचेंगी तब की बात तो क्या है तो इस प्रकार शीशांत सुंदर एक एक के साथ में खुशामद करते हुए डोल रहे हैं परंतु तो सभी टेढ़ी टेढ़ी बोल रही हैं इन सखियों के इन दासियों के सौभाग्य का क्या ठिकाना कि वे स्वामी से भी ऐसे बचन बोल रही हैं क्योंकि उनको अभिमान है हम राधिका की दासी हैं इस अभिमान के बल पर श्याम सुंदर से ऐसे वचन कहती हैं इत्थम राधे पथ पथी इस प्रकार हे राधे मार्ग में रसान नागरम तेन लग्नम श्री श्याम सुंदर तुम्हारे पीछे पीछे मार्ग में चल रहे हैं परंतु हम क्षिप्ता उनका अनादर करके भंग्या हृदय दोनों के हृदय में अपूर्व आनंद उत्पन्न करेंगी करेंगे कर हम कब कर अपनी भंगिमा से आप दोनों को प्रिया लाल दोनों को सम्मोहित करती हुई विराजमान होंगी स्वभावक्ति अलंकार और प्रेम के बल के कारण निरादर ही इस प्रेम पतन में इस प्रेम के राज्य में निरादर हो जाता है आदर आदर हो जाता है निरादर निषेध हो जाता है स्वीकृति स्वीकृति हो जाती है निषेध संकेत होता है निवारण निवारण हो जाता है संकेत तो सब उलट पुलट होकर के इस प्रेम राज्य में विराजमान हो जाता है तो दान केुप्त धर्म मर्यादित भजे जगत में धर्म अधर्म की वंदना की जाती है परंतु तो हमारे यहां पर ब्रिज में दान लीला के समय अधर्म की ही बंदना यहाँ अधर्म का ही प्रयोग हो रहा है कि झूठ कर किया जा रहा है जगत में आ, मिथ्या भाषण बहुत निंदनीय है और यहाँ पर मिथ्या भाषण ही हो रहा है क्या जी हम तो काम नृपथी के एक कामदार हैं एक घट्टी पाल है इसलिए उनको कर लेना है इसलिए हम तुमसे कर मांग रहे हैं साफ साफ झूठ 100 परसेंट क्या हम तो एक छोटे से नौकर हैं हम कर मांग रहे हैं तो हर जगह मिथ्या मिथ्या और अभी तक हमारा कर इतना होता है और कर भी कितना बुने छोटी छोटी सी पांच घगरी है और उनका कर वो बना दिया जाता है वृंदों में वृंदों की संख्या में उसका कर निर्धारण हो जाता है तो ये रस की रीति अद्भुत है कि यहाँ पर दान केल कल लुप्त धर्म मर्यादा धर्म का भी लोप है मर्यादा का भी लोप है और उसकी भजन किया जा रहा है कोई ऐसी जगह जहां मर्यादा का त्याग का भजन किया जाए परन्तु हमारे ब्रिज में रास में मर्यादा का त्याग का भजन किया जाता है ये प्रेम मार्ग की पद्धति ही अद्भुत होकर के विचित्र होकर निराज तो स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग और प्रेम की अत्यंत गाढ़ता में जो स्वभाव है उस स्वभाव का आदर ही निरादर हो जाए ये अन्य प्रकार की जो अक्षोक्ति है उस अच्छी का यहां प्रयोग किया जाता है कदा व राधाया पद कमल मायोज हृदय दयम निशेषम नियतमिह जय उप उपविधिम कदावा व गोविंद सकल सुखद प्रेम करना स्वयं उपन स्म कला पद राधाया कमल कमलम आयोज्य हृदय कब वो अवसर होगा कि श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के चरणों को अपने बक्षस्थल के ऊपर धारण करके ये मेरे प्राण धन है ऐसा कहकर के श्री श्यामचुंदर प्रिया जी के चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करेंगे राधाया पद पद कमलम राधिका के चरण कमलों को आयोज्य हृदय अपने हृदय से चिपा चुपका करके श्यामचंदर धारण किए हुए देशम चरण कैसे हैं दया के ईश्वर हैं माने परम दयालु है श्री राधिका के चरण परम दयालु हैं इसी प्रकार ये दासी भी श्री किशोरी जी के चरणों को कब अपनी छाती से चिपका करके परम परम आनंदित होगी और इन चरणों के आश्रय को ग्रहण करके निशेषम नियतम यह जहीयाम उप जितने भी नियत कार्य हैं उन सारे नियत कार्यों को जहीहान उपविधि दुर्भाग्य आदि नियत से जो प्राप्त होने वाले हैं उन सारे दुर्भाग्य आदि दुर्भाग्य आदि को श्री राधिका के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के मात्र से ही जय हाम मैं त्याग कर दूंगी प्रिया जी के चरणों को अपनी छाती से चिपका के कव मैं अपने नियति के द्वारा भाग्य के द्वारा कर्म के विपाक के द्वारा प्राप्त होने वाली उपविधिम माने दुर्भाग्य आदि जो है उनका त्याग कर दूंगी और इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी प्रिया जी के चरणों को अपने वक्षस्थल से लगा करके मानो विरह रूपी जो दुर्विधि है उस दुर्विधि का त्याग कर देते तदावा गोविंद सकल सुखदा श्री गोविंद संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाले हैं प्रेम करणा अन्य धन्य वही स्वयं उपनय स्मर कलाम और कब श्री श्याम सुंदर जो संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाले हैं जो वास्तव में यथार्थ में गोविंद है गो माने इंद्री और बिंद माने प्राप्त श्री प्रिया के माधुर्य को जो श्री श्यामचुंदर अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उनका नाम हुआ गोविंद यह गोविंद नाम अत्यंत अत्यंत रसपूर्ण नाम है नुकुंज में बड़ा गुण अर्थ को प्रकट करने वाला नाम है गो माने इंद्रियों के द्वारा श्री प्रिया के माधुर्य का जो आस्वादन करते हैं ऐसे गोविंद जो सकल सुखदा संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाले हैं प्रेम करना अन्य धन्य वो इस दासी के ऊपर भी श्री गोविंद कृपा करेंगे ये दासी परंपरा धन्य है धन्य किसके कारण है जहां अन्य तो प्रेम करना अन्य जो प्रीति श्री प्रिया जी में करने के कारण अनन्य प्रीति करने के कारण जो अन्य प्रीति के कारण जो दासी धन्य तो मेरी प्रीति से प्रभावित होकर के मेरी अनंतता से प्रभावित होकर के श्री श्याम सुंदर श्री किशोरीजू कब मुझे श्री नुकुंज मंदिर में अपने श्रीअंग की चरण पलोटने की सेवा कृपा करके प्रदान करेंगी यह दुर्लभ वस्तु क्या मुझे प्राप्त होगी स्वयं उपनियत स्मर कलाम विलास के समय भी जो अपने मधुर रास विलास है उस रास विलास की कला को स्वयं उपनय स्वयं मुझे समर्पित करेंगे अर्थात उस रास विलास का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा रास विलास के समय उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो मेरी अन्यता को देख करके परम धन्य मुझे कव श्री श्याम सुंदर अपनी स्मर कला माने रासविलास रूपी जो कला है उनको उपनयित उनको मुझे भेंट करेंगे अर्थात मुझे लीला का दर्शन करने का और सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा दोबारा कदाबा राधाया पदकमल कमल मायोज्य हृदय श्री स्वामी के चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर स्थापित करके जो चरण दया करने में है समर्थ है ऐसे परम कृपालु चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके मैं श्री प्रिया जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी रसमय कला का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रास विलास का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो और मैं आपकी सेवा करूं और इस अभिलाषा को प्राप्त करके श्री किशोरी जी की सेवा करते हुए निशेषण नियतम यह जयह उप विधि जब मैंने श्री किशोरी जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया है तो मुझे नियति के द्वारा प्राप्त होने वाला जितना भी कर्म विपाक है दुर्भाग्य है वह दुर्भाग्य मुझसे दूर हो जाएगा जय्याम मान विपाक को मैं दूर उठाकर के फेंक दूंगी मुझे उस विपाक की प्राप्ति नहीं होगी और श्री गोविंद वे भी श्री किशोरी जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके बिरह रूपी जो नियत यहां पर नियत कौन है मानी लीला शक्ति उस लीला शक्ति के द्वारा जो उपविधि मान बिर का कष्ट प्राप्त हुआ है उस के कष्ट को शाम सुंदर भी दूर कर देंगे हमारे में नियति कौन है लीला लीला लीला शक्ति। शक्ति में ही नियति होकर के विराजमान है।, तो है नहीं तो साधक के लिए उसने जो कर्म किए वे दूर हो जाएंगे शिव के चरण से और श्याम सुंदर के लिए जो लीला शक्ति ने विह किया है उस वि श्याम सुंदर भी दूर कर देंगे लीला शक्ति ही विरह प्रदान करके उनकी प्रीति को बढ़ाती है और वो ही प्रीति को उत्कंठा को बढ़ा करके पुनर्मिलन प्राप्त करा करके अतिशय सुख प्रदान कर देती है श्री श्याम ने अपनी पत्रिका में भी यही कहा कि हे गोपियों जब उद्धव जी के साथ में आए उद्धव उद्धव के साथ में जो पत्र का भिजवाई उस पत्रिका में भी यही कहा बोले ईश्वर जितने भी जीव हैं उनको मिलाता है और दूर कर देता है यहाँ पे ईश्वर कहां से आ गया श्यामचंदर स्वयं ईश्वर हैं पंत कह रहे हैं कि ईश्वर सब को मिलाता है कुरुक्षेत्र के मिलन में भी जब एक में मिल हैं वो सभी कह रहे हैं है कि ईश्वर सबको मिला देता है और दूर कर देता है हम ईश्वर के अधीन हैं बोले यहां पर ईश्वर कौन सा हो गया बोले नियति जो है वो लीला शक्ति वही ईश्वर कृष्ण लीला में ईश्वर जो है वो लीला शक्ति ही ईश्वर होकर के विराजमान तो श्री श्यामचंदर भी अपनी उपविधि माने नियति उसको दूर करते हैं और कदावा गोविंद सकल सुखदा श्री गोविंद संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाले हैं प्रेम करना वे जब मेरे अन्य प्रेम को देखते हैं तो मुझ धन्य दासी के ऊपर उनकी इतनी कृपा होती है कि शिव प्रिया लाल दोनों मुझे स्मर कलाम उपनय उस रास बिलास के दर्शन और लाश बिलास के समय प्रिया लाल के ऊपर पंखा करने की सेवा कभी उनके चरण पर की सेवा कभी यदि नूपुर टूट जाए तो उसको दोबारा श्री प्रिया जी के चरणों में लालजी के चरणों में धारण कराने की सेवा कभी कोई आभूषण यदि के साथ में केश अटक जाए तो उनको सुलझाने की सेवा कभी श्री श्याम सुंदर की माला प्रिया जी की माला के साथ में उलझ जाए तो उसको सुलझाने की सेवा कभी श्री श्याम सुंदर के अलकावली उनके साथ में प्रिया जी की अलकावली कहीं श्याम सुंदर के कुंडल में अटक जाए तो उसको सुलझाने की सेवा कभी प्रिया लाल दोनों को तांबूल प्रदान करने की सेवा कभी बीजन करने की सेवा कभी चंदन इत्यादि जो बिगड़ गए हैं उनको पुनः स्थापित करने की सेवा इन सारी सेवाओं को रस के उन प्रसंग में भी स्मर कलाम कब वे मुझे प्रदान करेंगे ये सौभाग्य कब मिलेगा किम और कदा ये दो ही अभिलाषा है और इनमें किम अभिलाषा को किम के भाव को यहां प्रकट कर रहे हैं कि ऐसी जो दुर्लभ वस्तु है उसको क्या मैं कभी प्राप्त करूंगी अनधिकारी होते हुए भी क्या वे श्री किशोरी जी मुझे देंगे और ये जो प्रियालाल मुझे ये संपत्ति प्रदान करेंगे ये वे ही दे सकते हैं और उनकी कृपा के द्वारा ही ये वस्तु प्राप्त हो सकती है कोई दूसरा दे नहीं सकता है और कृपा के बिना ये दी नहीं जाएगी मूल्य कदावा प्रेमो प्रोद्राम स्मर समर संद्रंभ लुलित चिराखिन तनु द्वारे सुखमर्त संबीज्य मुदा हम श्रीराधा रसिकल कौश्या कदावा प्रेमोदाम श्री राधा रसिक तिलको कब वो अवसर होगा कि रास में नृत्य करने के कारण भाव भावजन्य जो प्रश्वेद उत्पन्न हुआ ये श्रमजन प्रश्वेद नहीं है कहा जा रहा है कि श्रमजन्य है परंतु है भाव जन तो भावजन श्री प्रिया लाल के जो प्रश्वेद उत्पन्न हुआ उस प्रश्वेद के द्वारा श्री स्वामी जी उनके सीमंत में जो सिंदूर है वह सिंदूर ही कहीं पृश्वेद के साथ में बह कर श्री के श्रीमस्तक के ऊपर जो समर रंगणी नाम करके सखी बिंदु के रूप में विराजमान है उस बिंदु की परिक्रमा देकर के वह पृश्वेद की धारा जिसमें नाक के बगल में होकर के पीक के साथ में मिल रही कब वो अवसर होगा जब मैं अपने अंचल की छोर से उस पृश्वेद को पहुंचती हुई विराजमान होंगी इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर ने श्रीमस्तक के ऊपर जो तिलक लगा रखा है वो तिलक श्री प्रिया के स्पर्श मात्र से उत्पन्न जो पृष्वेद की अधिकता उससे कहीं प्रवाहित हो रहा है बह रहा है कब उसको संवारती हुई मैं विराजमान होंगी तो मुदा श्री राधा रसिक तिलक श्री राधिका के और रसिक के तिलक तिलकों को कब में मुदा कब उनके तिलक को संभालती हुई और समीज्य सुख मारुती सुंदर वायु करती हुई वायु करके पंखा करके उन दोनों प्रिया लाल को सुख प्रदान करूंगी प्रोदाम समर समर संरम रबसम रबस प्रोदाम मन दाम माने जहां मर्यादा नहीं है प्रेम की अक्षयता में जहां सारी मर्यादाएं समाप्त तो हो गई हैं जहां उदाम दाम मान्य बंधन बंधन को हटा दिया गया है ऐसे स्मर समर, समर प्रेम के उस समर में संरम प्यारे से मिलने की प्रिया से मिलने की जो सन्म शीघ्रता उस शीघ्रता के वेग में सन्न माने शीघ्रता रमस माने वेग तो प्रोद्राम जो स्मर मर्यादा रहित जो प्रेम उस प्रेम के युद्ध में स्मर समर में जो शीघ्रता है उस शीघ्रता के वेग में पूलाल दोनों के श्रीमस्तक के ऊपर उत्पन्न हुआ आया है और उस पृष्ठेद को प्राप्त करके पुलुत चित्रा खिल तनु जिनका अखिल तनुत हो रहा है प्रश्वेद में भीग रहा है तो जिनका अखिल शरीर पृथ्वेद से भीग रहा है और लुलत चित्राखिल तनु और पृथ्वेद के कारण श्री अंग के ऊपर जो पत्रावली अंकित की गई थी श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर जो पत्रावली हार चंदन से अंकित की गई थी, श्याम के बाजूबंद के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर कपोल के ऊपर जो पत्रावली अंकित की गई थी ब्रश्युत के द्वारा कहीं लुलित चित्राखिल तनु लुलित हो रही है पूछ रही है बह रही है ऐसे ही श्री प्रियालाल दोनों के तनु मे श्रीअंग सरकार के श्रीयंग जहां सारी मर्यादाओं से पर होकर जो प्रेम रूपी युद्ध उस प्रेम रूपी युद्ध की तीव्रता में वेद के कारण प्रकट होने वाला जो प्रश्वेद की धारा है उस प्रश्वेद की धारा से जहां पुत हो रहा है भीग रहा है और जिनकी चित्रावली पत्रावली वह भी पूछ गई है गतम कुंज द्वारे सुखमरित परया उस समय प्रिया लाल दोनों को प्रेम में पृष्वर से युक्त देकर के गतम कुंजन द्वारे श्री प्रिया लाल जिस समय गलवैया दे करके कुंज के द्वार के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं उस समय कुंज द्वार में तुरंत ही पहुंच करके सुख मारुति वायु है उस वायु से पंखा से मैं प्रियालाल इनके बीजन करूंगी ये दासी उस समय प्रियालाल के ऊपर पंखा करती हुई विराजमान होगी ऐसे श्री राधा और रसिक तलक इनकी पंखा डुलाकर के मैं कब श्याम सुकृतनी कब सुकृतनी बन करके मैं विराजमान होंगी जिनका पृश्वेन जिनका तिलक बह रहा है जिनके अंग के चित्राम बह रहे हैं और जिनका श्रीअंग से नहाया हुआ है और जो नुकुंज द्वार में गलवैया देकर के ठारे हुए हैं जहा निकुंज ठा भय श्री कुंज से बाहर निकस करके जब श्री राधालाल लाल दोनों ठारे हुए हैं उनकी उस रूपिक रूप का दर्शन करते हुए साधक दास कब आनंदित हो रही है और मैं सुकृतनी मान कब सौभाग्यशाली बनूंगी श्री श्याम सुंदर एकदम प्रेम में डूबे हुए हैं मिथक प्रेम आवेशात घन पुलक कुर्बल्य लसता प्रगा आश्लेशेण उत्सव रस भरोतृश नुकुंज क्लिप्ते वै नवकुसुम तल आपत्वाहयानी संवाहा मिथहा प्रेमावेशा परस्पर प्रेम के आवेश में घन पुलक दुर्बल रचिता जिनके घनकुलक उत्पन्न हो रहे हैं जो अनुभव हैं अनुभव माने भाव का रिएक्शन वो तीन प्रकार से प्रकट होता है अनुभव माने हृदय में जो भाव है उसकी प्रतिक्रिया तीन रूपों में प्रकट होती है एक है सहज दूसरी जो है वो है आहार और तीसरी जो है वो है सात्विक तीन प्रकार से वो प्रकट होती है सहज का तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप से श्रीअंग के ऊपर कपोलों के ऊपर लालमा आना मुख के ऊपर एक अद्भुत चमक आना यह सहज सौंदर्य हाव भाव हेला ये सब सौंदर्य शोभा रमणीयता लावण्य सहज है अब दूसरे प्रकार की जो चेष्टा है, तो ये चेष्टा है हृदय में जो प्रीति है उस प्रीति के कारण जो स्वाभाविक सौंदर्य शोभा लावण्य माधुर्य रमणीयता ये सात जो गुण है ये स्वाभाविक रूप से जहां बढ़ते ये हो गए सहज दूसरी है आहार। आहार का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्वयं चेष्टा की जाए जैसे हिरोला, होरी, रही इत्यादि की जो चेष्टाएं हैं ये आहार है जहां क्रिया के द्वारा चेष्टाएं सामने प्रकट हों और तीसरे प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो तीसरे प्रकार की चेष्टाएं हैं कि जहां श्री अंग में भाव के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है वो प्रतिक्रिया कहीं श्रीअंग में विभिन्न लक्षणों के माध्यम से प्रकट हो जैसे अश्षेर रोमांच कंठ अवरोध मुख विवर्णता उद्घूणा अब कोई लाइट हो गई है मूर्छा ये तो अपने आप रिएक्शन के कारण उत्पन्न हो रही है तो जहां ये अष्टसात्विक भाव जो हैं जड़ता हाथ पर भी नीचल रहे हैं एकदम जड़ होकर के खड़ी हो जाएं श्री प्रिया जी तो ये जो अष्टसात्विक भाव हैं ये अष्टसात्विक भाव सात्विक कहलाते हैं तो कभी स्वाभाविक कभी आंगिक कभी आंगिक नहीं आहार और कभी सात्विक इन तीन प्रकार से जो भाव प्रकट हो रहे हैं तो यहां पर सात्विक भावों का प्रकरण विशेष रूप से चल रहा है पहले प्रश्वेद का वर्णन कराई अब पुलक का वर्णन कर रहे तो रोमांच का वर्णन कर रहे मिथा प्रेमावेशा मिथा माने परस्पर श्री प्रिया जी का लालजी के प्रति लाल जी का प्रिया जी के प्रति जो प्रेम का आवेश है उस प्रेम के आवेश के कारण घन पुलक जिनके घने रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं और घन रोमांच को प्राप्त करके दो बल्ली जिनकी भुज लता हाँ, भुजा को भुजा नहीं कहा बल्कि भुज को दो बल्ली लता कहा श्री श्याम की भुजा प्रिया के वाम स्कंध के ऊपर लता के समान प्रिया को लपेटे हुए विराजमान श्री प्रिया की जो दक्षिण भुजा है वो श्याम सुंदर के दाहिने कंधे के ऊपर लता के समान लहर खाती हुई कंधे के ऊपर विराजमान तो दो लता दो माने भुजा लता माने लता के समान जो भुजा है वो भुजा उससे रचित प्रगाश्लेषोत्सव शिवप्रिया और लाल प्रगा आश्लेष उत्सव को प्रकट कर रही हैं उत्कंठा है परंतु तो बहाना बना करके प्यारे में थक गई हूं ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के पास में आती हैं और अपनी भुजा उनको श्याम सुंदर के कंठ में डालते हुए अपने कपोल को श्री श्याम के कपोल के ऊपर श्यामचंद्र के कंधे के ऊपर दिखा करके जिस समय विराजमान होती हैं, वो अद्भुत शोभा बहाना बनाया जा रहा है परिश्रम का परंतु तत्वतः तो तो परिश्रम नहीं है श्याम से मिलने की जो अत्यंत उत्कंठा है उस उत्कंठा के कारण वे श्याम के पास में जा रही हैं और जगड़ा भावना स्कंधम श्यामचंद्र के कंधे को बाहू से सहारा लेकर के श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर अपने कपोल को मिलाकर के सहारा लेकर के जो विराजमान होते जाए रास में शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं काशित रास परिश्रांत रास में परिश्रांत अपने आप को दिखाते हुए जग्राह बाहुनास कंधम श्याम सुंदर के कंधे को कभी बाहू से पकड़ती है कभी ग्रीवा को बाहू शाम चुंदर के कंधे के ऊपर अपने कपोल को रख करके जैसे विश्राम कर रहे तो यहां पर प्रेम के आवेश में घन जिनके प्रकट हो गए हैं और दो बल्ले रक्षित भुजारूपी जो लता है उनके द्वारा प्रगाय प्यारे को प्रदान कर रही हैं। जो अपूर्व वैभव वो वैभव प्रदान करती हुई विराजमान हो रही है निकुंज मंदिर में वैभव को आश्लेष को वैभव नाम से ही प्रकट किया तो अपने वैभव को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई वे विराजमान हो रही हैं उस सब रस भरोमीलित दशव आनंद के रस के भर माने अधिकता के कारण उन उन्मीलित दिश जिनकी आंखें झोंके पड़ रही उन्मीलित दिशा जहां अथवा उन्ील दिशा अपनी दृष्टि को ऊंचा करके श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं जो आंखें झुकी हुई थी उनको श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई देख रही हैं नुकुंज क्लिपते वही नव कुसुम तलपे थे तुम उस समय श्री नुकुंज में मैंने सुंदर जो नुकुंज निकुंज पुष्पैया बनाई उस पुष्पशैया के ऊपर श्री प्रियालाल दोनों को विराजमान किया है नर कुसुम तलपे अधिशयतव उस कुसुम तल्प के ऊपर जो अधिशयत जो विराजमान होकर के शयन कर रहे हैं कदा उस समय में पच संवाहादि भी ही। आपके श्री चरण जो है उनको धीरे धीरे संवाहन करती हुई विराजमान होंगी चापत चुपरत सेज पे बिहारी दास मुखमोन और थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख शब्द है कौन कभी चापत श्री प्रिया के कितने कोमल श्री चरण है उनको धीरे धीरे दबा दवा रही दबाओ कभी चुपुरथ पगथली जो है उसको धीरे धीरे चुपड़ती हुई विराजमान में तो चापत चुपरत सेज पर और चलत नैन मुखमोन यहां पर श्री बड़ी सखी जो आदेश दे रही हैं उसके हिसाब से ही चल रही हैं मुख से बोलने की जरूरत नहीं है चलत नयन नयन का इशारा किया जा रहा है और नेत्रों से ही यहां पर भाषा बोली जाएगी तो मुख से बोलने में प्रिया लाल जग जाए अभी अभी जैसे तैसे चापत चुपड़त करने पर चापने चुपड़ने पर कहीं उनको नींद थोड़ी सी आई है यदि कोई बोलेगा तो उनकी नींद फिर से खुल जाएगी इसलिए चलत नैन यहां पर जितने भी आदेश होंगे वे नेत्र के द्वारा ही आदेश होंगे और वे सखी इतनी सदी हुई हैं नुकुंज की जो दासी है वे इतनी रस प्रवीण और सेवा प्रवीण होकर के विराजमान हैं कि चलत नैन नयनों के द्वारा ही सब कुछ समझ जाती हैं कि क्या करना है कौन सी सेवा का आदेश दिया जा रहा है और मुंह से साफ मौन है कोई बोंदी नहीं है धीरे धीरे कहीं उस समय आभूषण भी इनके नहीं बज रहे हैं यदि कोई नई दासी छम -छम करके कभी सुंदर पायजे पहन करके आए तो बड़ी सखी वे छोटी दासी से कहेंगी नई दासी से कहेंगी बड़ी छमछम -छम करती हुई आएगी गई है यहां सो रहे चल हट उतार करके चरणों अभी तेरे नूपुर की आवाज को सुनकर के प्रियालाल जग जाएंगे इस समय बिना बचते हुए आभूषण पहनकर क्या साथ पहन के आज नूपुर तो चलत से ही आदेश दे दिया जा जाएगा और मुख मौन और मुख मौन मुख जो है उसमें उसमें सदा मौन है यहां ये सदा प्रियालाल इनकी प्रिया जी की लाल जी के चरणों से थोड़ी लगा करके वे बैठी हुई हैं कि न जाने कब क्या आदेश प्रदान करें और श्री प्रिया जी भी आलस्य में में ऐसी थकी हुई हैं, श्रमित हैं कि से बोलने की सामर्थ्य नहीं है कभी कुछ कहना हो तो चरण की ठोकर मार करके दासी से कहेंगे अरे पंखा कर दे अरे ये तकिया गिर रहा है इसको संभाल करके रख तो थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझे वो अद्भुत उनकी रस की रीति है तो वो ही यहां पर कह रहे हैं कि रस भरे न, कभी नेत्र खोल करके प्यारे का दर्शन कर रही हैं प्यारे प्रिया का दर्शन कर रहे हैं दोनों दर्शन कर रहे हैं कभी मिलित दिश आंखें झुकी पड़ रही नुकुंज क्लिपते वही तल तल पे अधिशयत नुकुंज में जो पुष्प की शैया जो बनाई गई है उस पुष्प की शैया पर ही जो अधिशय तो शयन कर रहे हैं कदापत संवाहादि कब उसमें पथ माने चरण उनका संवाहन करती हुई उनको चापती चुपड़ती हुई मैं विराजमान होंगी चापत चुपड़त से चापती चुपड़ती हुई कब विराजमान होंगी अहम अधिशन सुखे इस प्रकार अपने स्वामी प्रियालाल इन दोनों को कव में सुख प्रदान करूंगी दोबारा परस्पर प्रेम के आवेश में आवेशात घन पुलक जिनके श्रीअंग में सघन रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं और मानो सघन रोमांच उत्पन्न हो करके रोम रोम प्यारे से मिलने के लिए प्रिया से मिलने के लिए मानो उत्सुक हो रहा है इसलिए घन पुलक हो रहे हैं और उस समय दोन बल्ले रचित अपनी भुजा भुज लता उनसे कभी प्यारे के कंधे को पकड़ करके सहारा ले रही हैं कभी कंठ ग्रहण करके प्यारे का सहारा लेती हुई विराजमान श्याम सुंदर भी कभी प्रिया के कंधे का सहारा लेकर के कभी कंठ उनमें अपनी भुजमाल डाल करके अपनी माला के द्वारा में माला का अर्थ है भुजा तो यहां परस्पर माला समर्पण करते हुए भुज माल उनको समर्पित करते हुए एक दूसरे को सुशोभित कर रहे हैं प्रगाषण उत्सव रस भरोम मिलित दिश प्रगाश्लेष करने पर जो अपूर्व उत्सव माने आनंद हुआ उत्सव माने आनंद उस आनंद के रस से रस के भर माने अधिकता से उन मिलित दिश जिनके नेत्र खोल करके कभी नयन भर के प्यारे को देखती हैं फिर नेत्र बंद करके हृदय में उस रूप माधुरी का चिंतन करती हैं। तो कभी झुके हुए नेत्र से कभी खुले हुए नेत्र से प्यारे का दर्शन कर रही हैं और नुकुंज क्लिपे नुकुंज में बिछाई गई नव कुसुम तल पे नई पुष्प की जो शैया है उस पुष्प की शैया के ऊपर अधिशयता तो, जो श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं ऐसे प्रियालाल का पदावा संवाहित पद संवाहादि श्री प्रियालाल इनके चरण उनका संवाहन करते हुए उनको चापते चुपड़ते हुए कब मैं विराजमान होंगी जहां से ऊपर प्रियालाल उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, बड़ों के आदेश को नयन के द्वारा ही स्वीकार कर रही हैं। मुख मौन है जहां पर श्री प्रिया जी के आदेश को थोड़ी से उनके चरणों को चुपका करके चरण के प्रहार के द्वारा ही श्री प्रिया के आदेश को लाल जी के आदेश को धारण करते हुए जो विराजमान हैं ऐसे उस सुख का कौन वर्णन कर सकता है तो पथ संभा भी चापते छुपड़ते हुए चरणों को अधिशउन सुख है इधर अपने अधीश उनको कव में सुख प्रदान करूंगी आगे कह रहे हैं मदारूण बिलोचनम कनक दर्प कामोचकम महाप्रणय माधुरी रस विलास नित्योत्सुकम लसन नव वैश्विया ललित भंग लीलामयम हृदय तदम हम उद्वहे कि गौ। महा वो अवसर होगा जबकि मैं अपने हृदय में अपनी स्वामी के उस तेज की भावना को धारण करूंगी ऐसा स्वामी के तेज का स्मरण करती हुई कव में उनके श्रीअंग से जो कांति निकल रही है उस कांति का स्मरण करते हुए कव में विराजमान होंगी श्री किशोरी कैसी हैं हेम तपे हुए हेम के समान जिनके श्री अंग की कांति है तपे हुए सोने में चमक बहुत ज्यादा होती है और रंग भी उसका गौरव हो जाता है ठंडा जो सोना है उसका रंग पीला होगा परंतु तपा हुआ जो सोना है उसका रंग ललोई लिए हुए गौरव गौरा गोरा गौरा होता है तो तप कांचन गौरांगी श्री राधिका वृंदावनेश्वरी हो करके विराजमान है साधक के पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय न होने पर वो जो दृश्य देख रहा है उन दृश्यों से ही कहीं बिंबों को ढूंढ करके वह अपने भाव को सामने प्रकट करना चाहता है शिवप्रिया जी ऐसी हेम गौरंग माह कोई स्वर्ण के समान गौरव अंग कांति वाली शिवप्रिया जी है महामान्य तेज ऐसा कोई तेज विराजमान हृदय तद अहम उद्वे उस गौर कांति को अपने हृदय में कब में उद्वहे माने निरंतर निरंतर ध्यान करूंगी शिवप्रिया कैसी हैं मदारुण विलोचनम जिनके नयन मद में लाल हो रहे हैं मद अरुण विलोचनम मद में जिनके नेत्र लाल हो रहे हैं मदारूण बिलोचंद प्रेम के मद में नेत्रों में अपने आप लाल डोरा जहां विराजमान हो रहे हैं और कनक दर्प का मोचनम स्वर्ण को बड़ा अभिमान परंतु यहां स्वर्ण के अभिमान को भी मुक्त करने वाली हैं नष्ट करने वाली तो कनक दर्पक कामदेव का जो दर्प है उस का मोचन करने वाली हैं इसीलिए कामदेव को कल दर्प कहा जिसके आगे किसी का भी अभिमान नहीं रहे इतना बलवान परंतु उसका दर्प भी यहां सिंधुकुंज मंदिर में मुक्त हो जाता है क्योंकि यहां प्रियालाल दोनों में निजी सुख की अभिलाषा है ही नहीं इसलिए कनक दर्प का मुच कम स्वार्थ न होने के कारण कामदेव का जो दर्प है वो भी मुक्त हो जाता है और शिव प्रिया जी कैसी हैं वो महा वो तेज कैसा है मान प्रिया जी कैसी है कि महाप्रणय माधुरी रस विलास नित्योत्सुकम महाप्रणय की जो माधुरी है अत्यंत अत्यंत प्यारे में विश्वास उस माधुरी में रस विलास नित्योत्सुकम जो रस विलास के लिए सर्वदा सर्वदा उत्सुक रहती है निरतर निरंतर, निरंतर रसविलास के लिए श्री श्यामचंदर की कैसे सेवा करूं यह अभिलाषा श्री क्रिया में सर्वदा विराजमान है सेवा की अभिलाषा और अपने श्रीअंग समर्पण सर्वांग समर्पण के द्वारा भी प्यारे को किसी प्रकार सुख दिया जाए ये अभिलाषा जिनमें विराजमान है निज सुखी की लेश मातृ इच्छा नहीं काम का स्पर्श नहीं परंतु प्यारे को सर्वात्मना किसी तरह से सुख प्रदान किया जाए ये विचार करते हुए महाप्रणय की माधुरी में रसविलास के लिए वे सदा की सना सदा ही उत्सुक रहती हैं और लसन नव वयशिया श्री किशोरी जी सदा सदा नव वय उनकी शोभा से सुशोभित होकर के विराजमान है तो नव कैशोर जहां संधि की अव नव अवस्था में नव कैशोर निरंतर निरंतर श्री प्रिया के श्रेण में लालजी के श्रेण से प्रकट हो रहा है और ललित भंग लीलामय और जहां पर ललित भंग शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से भी श्री हस्त का हटाना स्वाभाविक रूप से ग्रीवा का झुकाना स्वाभाविक रूप से कमर में लचक स्वाभाविक रूप में श्री चरण उनकी थमक स्वाभाविक रूप में ही धो का टेढ़ापन स्वाभाविक रूप में ही जो मुस्कान स्वाभाविक रूप में ही अलकावली उनका टेढ़ावन स्वाभाविक रूप में ही हार तो जो है उसका कहीं झुमन स्वाभाविक रूप में ही जो लहंगा उसकी घुमेर स्वाभाविक रूप में ही जो ओढ़नी है उसकी फौरन प्रत्येक वस्तु जहां ललित होकर के विराजमान है चित्त को आकर्षित करने वाली होकर के विराजमान है तो वो अद्भुत होकर के विराजमान है तो लसन नववैश्व्या ललित भंगी भंगिमा जो है वो हर स्थिति में परम ललित होकर के विराजमान है लीलामयम चारो क्रीड़ा उनको प्रकट करने वाली हैं, लीला को प्रकट करने वाली हैं। हृदय तल अहम उद्वही ऐसी गौर तेज को मैं अपने हृदय में धारण करना चाहती हूं कि मेरी स्वामी ऐसी मेरी स्वामी की यह रूपमाधुरी और उस रूपमाधुरी को जब श्याम सुंदर के आगे मैं वर्णन करूंगी तो श्री श्याम सुंदर के हृदय में जो श्री प्रिया के प्रतिभाव है उसको उद्दीपित करना यही एकमात्र लक्ष्य है प्रिया के सौंदर्य का दर्शन करके स्वयं आनंदित होना यह गौण फल है ये अनुसं अनुसंहित फल है अनुसंहित जो फल है वो क्या है मुख्य फल क्या है बड़े शाम सुंदर को सुख दें अनुसंहित जो फल है गौण फल वो है स्वयं सुख प्राप्त करना तो प्रिया का दर्शन करके सुख हो रहा गौण रहे मुख्य फल क्या है ऐसे सुंदर रूप को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करना उसको मैं देखूंगी तो हृदय उद्भेम गौर सो लसन नव वैश्विया जहां पर नव भय उनकी शोभा विराजमान है ललित भंगी प्रत्येक जो भंग मा है अलकावली की झुकन भव की नचन नेत्रों का कि चितवन अधर की मुस्कन ग्रीवा की मुरन कटी की लफन भुजा जो, हैं उनका चलन, का जो विन्यास सभी वो है वो सब अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसी ललित भंगी एक एक भंगे मां लीलामय अद्भुत लीलामय होकर के विराजमान है हृदय तद अहम उद्भ है कब में उसको अपने हृदय में प्रिया की स्वरूप माधुरी को अपने हृदय में धारण करूंगी गौर हेम गौरव महा यह हेम महा ऐसे अशोक्ति अलंकार के द्वारा महा कह करके जो उपमेह है उसको भी छिपा करके केवल उपमान का वर्णन करके महा जहां प्रिया की महिमा को तेंग तेंग तेंग तो प्रकट किया जा रहा है नवरते रसावेश प्राण मम हृदय कोई अपूर्व मिथुन है मिथुन माने जोड़ा कोई अपूर्व जोड़ा है जो जोड़ा कैसा है मरकत और द्रुत स्वर्ण छाय जो मरकत मणि के समान नील मणि के समान जिसकी छाया है तो श्याम सुंदर की छाया है इंद्र मणि के समान और श्री प्रिया जी की छाया कैसी है द्रुत स्वर्ण छाया पिघले हुए स्वर्ण के समान जिनकी छाया तो प्रिया जी की जो शोभा वो है पिघले हुए स्वर्ण के समान और श्री श्याम सुंदर की जो शोभा है वो श्याम सुंदर की शोभा है मरकतमणि निर्मल मरकतमणि जैसे अपनी अंगकांति को नीली कांति को फैला रही है ऐसे दो अपूर्व तेज दो अपूर्व छाया एक मरकतमणि की नीलमणि के और दूसरे पिघले हुए स्वर्ण की जो छाया हैं, वो छाया दो मिथुन मन दो छाया है ये अपूर्वादयरतु ये छाया मेरे हृदय में स्फुरित हो शिप्रिया लाल की ये शोभा मेरे हृदय में स्फुरित हो मदाभूर्ण जहां यौवन के मद में स्वाभाविक रूप में ही मद के बिना भी नेत्र जहां आभूर्णन जहां मत हो रहे हैं घूम रहे हैं सो मद के कारण चंचल जिनके नेत्र हो रहे हैं नवरथ रसावेश नव नव जो रति है उसके आवेश में दोनों के दोनों विवश हो रहे हैं प्रेम के आवेश में विवश है यहां पर नायक तहान नायका और रस करवावत के रसी ही केल करवा रहा है जहां आनंद इन दोनों को नचा रहा है रासोत्सव संप्रभुता गोपी मंडल मंडिता योगेश्वर कृष्णेन ताशा मध्य द्वयो देव यहां पर कर्ता कौन है रासोत्सवा इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और योगेश्वर कृष्णेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग है अर्थात कृष्ण और राधिका ये तो हैं उपकरण साधकतन और स्वतंत्र कर्ता कौन है बोले स्वतंत्र करता है रासूस तो कृष्ण के नचाए प्रेम गोपी के नचाए आपने नचाए तीनों नाचे एक था नचाने वाला प्रेम है प्रियालाल नहीं है। वो प्रियालाल ही वो प्रेम ही प्रियाजी को नचा रहा है वो प्रेम लाल जी को नचा रहा है वो प्रेम ही सारी सखियों को नचा रहा है और मिल तनु श्री महाप्रभु को भी नचा रहा है वो जो प्रेम है वो युगल को भी युगल जहां मिलतनु होकर के विराजमान है उनको भी नचा रहा तो मनाघूर्ण नेत्रम जिनके नेत्र मन में आघूर्ण घूम रहे हैं और प्रेम ही इनको नचा रहा है तो प्रेम ही यहां करता है लीला शक्ति ही यहां नचाने वाली है प्रेम ही यहां पर करता है प्रियालाल करता नहीं नवरते रसावेश विवशा नए रति के आवेश में जो विवश हो रहे हैं प्रेम जैसे नचा रहा है वैसे ये नाच रहे और लसन गात्र और प्रेम के आवेश में विवश होकर के जिनके गात्र अंग प्रत्यंग लसद माने सुशोभित होते हुए विराजमान है और प्राण प्रणय पर गात्र और जिनके गात्रों और प्राण ये प्रेम में नाच रहे हैं गात्र का तात्पर्य है स्थूल शरीर और प्राण का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्रिया तो जिनका संपूर्ण श्रीअंग और श्रीअंग के साथ साथ जिनकी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रीय वो भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियो को इंद्रियों को सदा प्राण शब्द के द्वारा योगशास्त्र शब्द आया वो प्राण शब्द के साथ में इंद्रिया अपने आप जुड़ी हुई प्राण शब्द इंद्रियों का ही बाचक क्योंकि प्राण से युक्त होने पर ही इंद्रिया कार्य करती है तो लसत जहां पर लसक गात्र जिनका प्रेम के कारण शरीर वश हो रहा है और प्राण प्रणय परपाटिया परतरम और जिनके प्राण मान्य जिनकी कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया वे सबकी सब प्रणय परपाट्या प्रणय की परपाटी में परतरम परम रूप में विवश हो रही हैं परतर हो करके विवश हो रही हैं प्रेम की परपाटी में परम रूप में जिनको अपना होश नहीं है प्रेम जैसे नचा रहा है वैसे नाच रही है और मिथो वले और आज प्रिया लाल ने जिस परस्पर आलिंगन कर रखा है इस समय श्री प्रिया लाल आप लम छोए नहीं दिख रहे हैं बल्कि आलिंगित होकर के वर्ताकार वर्तुलाकार शिव प्रियालाल दिख रहे जय जय में में में होने पर यहां पूर्ण गोला के आधार में, के आधार वलय रूप श्री दिख रहे हैं अलग अलग रहेंगे तो लंबे दिखेंगे परंतु यहाँ लमछोये नहीं दिख रहे हैं मिलने के कारण यहाँ पर वलय में वो जातम मरकता आज मान लो वलय के रूप में विराजमान है जिस वलय का आधा भाग मरकत मणि के समान सुशोभित हो रहा है और आधा भाग द्रुत स्वर्ण के समान कांति को प्रदान कर रहा है ऐसा स्फूरतन मम हृदय ऐसा जो सुंदर स्वरूप है वो मेरे हृदय में स्फुरित हो दवा सुन ले मदाघूर्ण नेत्रम जिनके नेत्र मद में चंचल हो रहे हैं प्रेम के नशे में चंचल हो रहे हैं नवरति रसावेश विवशाह नए रति के रस के आवेश में प्रियालाल दोनों ही विवश हैं इसी की व्याख्या की कि प्रेम ही इन दोनों को नचारा आनंद तत्व ही इन दोनों को नचार रहा है और लसन गात्र जिससे इनके श्रीअंग अंग, अंग यष्टि वो सुशोभित हो रही है अंग ही सुशोभित नहीं हो रही है प्राण प्रणय परपाटी नाम इनके प्राण भी विमोहित हो रहे हैं और प्राण का तात्पर्य है कि जहां कर्मेंद्री और ज्ञान ये सर्व प्रेम में ही विवश होते हुए विराजमान है प्रणय की परपाटी में परतरम अपूर्व सर्वश्रेष्ठ रूप में विराजमान हो रहे हैं और मिथो गार्लेषा क्योंकि एक दूसरे ने परम परम परम्भ कर रखा है उस के कारण वलय जातम जो वलय रूप होकर के विराजमान है जो वृत्ताकार होकर के विराजमान है लमछोई न होकर के लंबाकार न होकर के जो गोलाकार होकर के विराजमान है ऐसा मरकत और द्रुत स्वर्ण छायम मरकत मणि के समान और द्रुत मणि पिघले हुए स्वर्ण के समान आभा देने वाले स्फुरत मिथुनम तम हृदि ऐसा जो कोई मिथुन ऐसा कोई अपूर्व तेज का जोड़ा नीले और पीते पी, पीत रंग के पीले रंग के तेज का जो मिथुन है वह मेरे हृदय में निरंतर निरंतर विराजमान हो और अंत में कह रहे हैं कि परस्परम प्रेम रसे नमग्नम शेष संबोहन रूप के लिए बृंडावनातर नव कुंजेह नील पीतम चकास्ति के नील और पीत अंग कांति वाला कोई अपूर्व मिथुन है कोई अपूर्व जोड़ा है चकास्ति माने वो प्रकाशित हो रहा है चकास्ति माने वो तेज प्रकट कर रहा है चकास्ति माने मैनिफेस्ट ना अंग्रेजी में जिस कहेंगे अपने आप को प्रकाशित करते हुए वो विराजमान हो रहा है नीलपीत कोई अपूर्व जोड़ा वह चकास्ती मानी सुशोभित हो रहा है अपने आप को प्रकाशित कर रहा है परस्परम प्रेम रसे निमग्नम शिवप्रियालाल दोनों एक दूसरे के प्रेम रस में निमग्ने अशेष संभोहन रूप केली जिनकी रूप और केली एक दूसरे को परिपूर्ण रूप से सम्मोहित करने वाली है प्रिया जी का रूप श्याम सुंदर को विमोहित करने वाला श्याम सुंदर का रूप प्रिया जी को विमोहित करने वाला तो रूप भी अशेष रूप से दोनों को मोहित करने वाला पहले श्री प्रिया श्याम सुंदर के रूप को देख करके मोहित होती हैं उन प्रिया के रूप को देख करके श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत विमोहित होते हैं ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की जो केली चेष्टा वो प्रिया को मोहित करती हैं प्रिया के उस प्रेम में स्वरूप का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अत्यंत मोहित होते हैं और ऐसे मोहित श्याम सुंदर श्री प्रिया के हृदय के ऊपर कहीं प्रत्यारूढ़ होकर के विराजमान हो जाते हैं तो पहले है श्याम सुंदर प्रिया के चित्त के ऊपर रूढ़ हुए फिर प्रिया की जो प्रेम माधुरी है वो श्याम सुंदर के चित्त के ऊपर आरूढ़ हुई और फिर ऐसे श्याम सुंदर की जो रूप माधुरी है वो प्रिया के चित्त के ऊपर प्रतिरूढ़ हुई प्रिया प्रिय से प्रतिरूढ़ मूर्त ऐसे परस्पर एक दूसरे से प्रतिरूढ़ मूर्ति होकर के बे विराजमान तो रूप और केनी अशेष रूप में संबोधन करने वाली हैं और संबोधन में निमग्न हो होकर के विराजमान है वृंदावन अंतर वृंदावन के भीतर नव कुंज गेहे नए कुंज भवन में तीलम मिथुनम चकास्ती ऐसा कोई नीलपीत अपूर्व दिव्य मिथुन विराजमान है युगल विराजमान है वह अरी सखे चल चल उसका दर्शन करने के लिए चले। चकास्ती कहने का मतलब है कि उस रूप माधुरी का वर्णन करके जो हृदय में आनंद हुआ उस आनंद में दूसरे को भी कहीं सम्मोहित करना चाहते हैं तो अशोक अलंकार के द्वारा कोई नीलपीत राधा कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं बिना नाम लिए कह रहे है कोई नील पीत हैं कोई नीलपीत मिथुन विराजमान है जो वृंदावन के भीतर नव कुंज गेह में सुशोभित हो रहा है उसका दर्शन करने के लिए जाल लीलाल की जय सात आठ नौ तीन दिन श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के उत्सव और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उत्सव माने अष्टमी को गोपाल भट्ट जी का उत्सव और पंचमी को श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का उत्सव न पंचमी को गोपाल भट्ट जी का और अष्टमी को श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का उत्साह तो उसमें सेवा है श्री गोकलानंद मंदिर में तो यहाँ पर दो टर्म रहेगा और सब लोग वहां पे वहां पे श्री नरोत्तम प्रार्थना प्रार्थना सात आठ नौ वहां पर महा राधा मंजी के बगल में जो गोखलांग मंदिर है टाइमिंग छ बजे छह बजे का टाइम वहां पर छह बजे पर यहाँ से करके जाना जाना कल कथा कर लें हाँ यदि आप कहें तो कल कसा कल कल कर लें कैसा यदि हाँ तो अच्छा अच्छा तो विश्राम कल विश्राम ठीक